gurum <laughs> bramha रूप का इसका सदा जो चिंतन करे वो अज्ञान भक्ति विराग से वो पूर्ण उससे यम डरे ममता हटे विपता घटे सुख संपति घर में मरे अज्ञानीराजनशला kara रोशनी स्वा स्वा तो ऐसी तो रहे भो <चोण> थीद <इतन्सचारीद थीदीदिने> तो सतिया हरी हरी सुमिरन करो हरी सुमिरनन करो हरी सुमिरन करो हरी हरी हरी हरी सुमिरन करो दूरा भरी कथा हो सक सी को भाषा ओम नमो नमः श्रीगणेशा नम सदुर श्री सरस्वती नमः सरस्वते दर्पण दृश्यमान दृश्यमानगरी तुल्यगत पश्यत्म महिर्वोदूत यहादसम स्वात्म तस्म श्रीगुरूते नमिद्शिणा संभोगे संभोगे विप्रल निरभय भाति भूपोरसा विक्षेपेवा समाधौ विहरण निपुण ब्रह्म नूनम इं लोकशोकम भाव्यनोवधानंदती पथि पथि पथि का नंदयन बम भ्रमीतिगीशा यदने यस्यास्ते यृद संवि तम नृसिमहम भजे विश्व सर्ग विसर्ग श्री विश्वसर्ग विसर्गा श्री नवलक्षणलक्षित श्रीकृष्णाख्यम पर धाम जगद्धाम ओ कल के प्रसंग में सायकाल आपको ये सुनाया कि श्रीमद भागवत की साधना पद्धति क्या है धर्म मोक्ष के लिए है धन के लिए नहीं धन धर्म के लिए है भोग के लिए नहीं भोग जीवन के लिए है इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं जीवन सत्य की तत्व की जिज्ञासा के लिए है बहुत से काम करने के लिए नहीं सत्य वो है तत्व वो है जिसको ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं और दूसरों को उपदेश भी करते हैं वो सत्य क्या है ज्ञाता और गें के भेद से रहित ज्ञान स्वरूप आत्मा क्योंकि इसके मिथ्यात्व तो का निश्चय कभी नहीं हो सकता अनुभव के क्षेत्र में कोई ये कह नहीं सकता कि मैं नहीं हूं इसी को वेदांती लोग ब्रह्म योगी लोग परमात्मा और भक्त लोग भगवान कहते हैं वस्तु एक ही है नाम अनेक है इसके लिए पहले मनुष्य को पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी चाहिए जो हृदय को पवित्र करे उसको कहते हैं पुण्य और जिसके सहारे मनुष्य तर जाए उसका नाम होता है तीर्थ पुनाति से पुण्य बनता है कुएं पहने से और तरन थी अनैना जिससे लोग तर जाए उसका नाम होता है तीर्थ तीर्थ यात्रा में एक पहली भूमिका हुई तीर्थ यात्रा दूसरी भूमिका क्या है तो वहां जाकर महापुरुषों की सेवा करें तीसरी भूमिका यह है कि उनके वचन सुने चौथी भूमिका यह है कि उसमें श्रद्धा हो जाए पांचवी भूमिका यह है कि उसमें अरुचि हो जाए और छठी भूमिका यह है कि सुनते सुनते भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और हृदय के सारे दोष दूर कर देते हैं तब रजोगुणी तमोगुणी भाव सातवीं भूमिका में मिट जाते हैं काम क्रोध आदि नहीं रहते हैं मन प्रसन्न हो जाता है आठवीं भूमिका में कहीं भी आसक्ति नहीं रहती है चित्त की और नवी भूमिका में भगवत भक्ति अपना पाँव जमा लेती है और जब भगवत भक्ति अपना पाँव जमा लेती है तब दसवीं भूमिका में तत्व विज्ञान हो जाता है तत्व विज्ञान होने पर हृदय की गांठ खुल जाती है संशय मिट जाते हैं कर्म क्षीण हो जाते हैं मुक्ति साक्षात इसी जीवन में मुक्ति मिल जाती है श्रीमद भागवत को इसी जीवन की मुक्ति अभीष्ट है हम इसी जीवन में सारे बंधनों से छूट जाएं हमारे लिए कहीं भी कोई पराधीनता नहीं रहे स्वातंत्र परमम पदम परम स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाए तो ये जो भक्ति की दस भूमिका है मधुसूदन सरस्वती ने यहीं से लेकर भक्ति रसायन में उनका निरूपण किया है अतः निश्चय ये हुआ कि जो समझदार मनुष्य हैं, उनको भगवान की भक्ति करनी चाहिए अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम पर भक्तिम परमयामुदा मुदा भगवते भगवती कुरवंत्यात्म इसी से जो विद्वान पुरुष हैं समझदार हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं क्योंकि भक्ति में दोहरा लाभ है एक लाभ तो ये है कि हृदय की वृत्ति होती है भगवदाकार तो काम क्रोध लोभ के लिए कोई जगह नहीं रहती अंतकरण शुद्ध हो जाता है दूसरा लाभ यह है कि भगवान का स्वरूप कैसा है वो जैसा है वो धीरे धीरे अपने हृदय में स्पष्ट होने लगता है तो जहां वेदांत में धर्म उपासना और योग के द्वारा अंतकरण शुद्धि की जाती है अथवा विवेक वैराग्य आदि के द्वारा पहले अंतकरण शुद्ध किया जाता है और फिर श्रवण मनन निधि होता है अब तत्व ज्ञान होता है और भक्ति में विशेषता यह है कि एक साथ ही भगवत तत्व का ज्ञान भी होता जाता है और अंतकरण की शुद्धि भी होती जाती है तो भक्ति की जो तदाकार वृत्ति है प्रेम विशिष्ट भगवदाकार वृत्ति का नाम भक्ति है जब हम भगवान की चर्चा करते हैं सुनते हैं तो धीरे धीरे भगवान हमारे अंतकरण में आते हैं इसलिए वासुदेवी भगवती भक्ति जोग प्रयोजिता जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम जद जब भगवान के चरणों में हमारे चरणों के प्रति हमारे हृदय में भक्ति आती है तब धीरे धीरे वैराग्य और ज्ञान भी हमारे हृदय में आ जाते हैं जो कि महात्म्य में बताया गया था भक्ति जो है ये भगवान के साथ जोड़ती है और संसार में जो आसक्ति है उसको छुड़ाती है हरिस जोरी सबन सो तो मैं अपनोमन मन हरिशो तो ये दोनों काम भक्ति जो है वो करती है जिस संसार में आसक्ति होने के कारण हम काम के बस होकर व्यविचार नाचार में प्रवृत्त होते हैं लोभ के बस होकर के चोरी बेईमानी में प्रवृत्त होते हैं, क्रोध के बस में होकर हिंसा और शत्रुता करने पर उतारू हो जाते हैं ये जो हमारे जीवन में दोष हैं, उनको भक्ति माँ की तरह धीरे धीरे हमारे हृदय को धो पोच करके साफ करती है और उसमें जो हमारे पिता हैं जगत के पिता जो न पिता जनिता नो विधाता जो हमारे पिता हैं जगत के विधाता हैं उन प्रभु के प्रति हमारे हृदय में प्रेम का उदय होता है क्या दुर्दैव है दुर्भाग्य है जगत का कि वो जो हमारे पिता है सबके पिता हैं उनके प्रति विमुख हो गया है अब ये कहो कि भाई भक्ति से क्या काम हम तो धर्म का पालन ही करेंगे बोले चाहे कितना भी धर्म करो यदि भगवान के चरणों में प्रीति न हो तो वो धर्म केवल श्रम रह जाता है श्रम एवं केवलम केवलम नोत्पाद जदि रतिम श्रम ए वही केवलम तो धर्म का जो अभिप्राय है वो धर्म का अभिप्राय तो मोक्ष के मार्ग को सुगम बनाना है कोई कठिन बनाना नहीं है इसलिए हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि भगवान जिससे प्रसन्न हो उसका नाम धर्म है एक सज्जन बम्बई में आके पूछने लगे शायद कथा में बेचे हैं आ, कि महाराज हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं इसका निर्णय हमारे मन में जल्दी नहीं होता है कि ये खाना चाहिए कि नहीं मैंने उनसे कहा कि तुम धर्मशास्त्र पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो जो चीज भगवान को भोग लगाई जा सकती है वही खाने योग्य होती है जिस वस्तु का भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता वो खाने योग्य नहीं होती है अब ये बात अब कितनी सरल कितनी सीधी है हो? परमहस रामकृष्ण के पास एक सज्जन आते थे लोगों ने परमहंस जी से कहा नाम तो मुझे याद नहीं है कि महाराज ये शराब पीते हैं इनकी छुड़ा दो परमहंस जी ने कहा उनसे कि भाई तुम शराब पीना छोड़ दो बोले ये तो नहीं हो सकता क्या अच्छा साल में एक दिन पियो ये भी नहीं हो सकता छह महीने में पियो तीन महीने में पियो सात दिन में पियो ये भी नहीं हो सकता अच्छा उन्होंने कहा परमंश जी ने कि तुम जब पियो तब भगवान को भोग लगा के पियो अब वो महाराज शीशी हाथ में लेके भगवान के सामने जाए तो भोग लगाने की हिम्मत न पड़े एक दिन हो गया दो दिन हो गया तीन दिन हो गया आए छकपटाते हुए परमंश जी के पास महाराज ये तो नहीं छूटता है वो बोले कि तीन दिन जब इसके बिना रह गया तो तीन बरस भी रह सकता है तो हिम्मत तो कर जैसे तीन दिन बिना पिए रह गया वैसे सारे जीवन बिना पिए रह सकता है सो so, महाराज कितनी सीधी सी बात है कि यदि हम भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करें तो जैसे अपने मालिक के सामने जाता है तो बढ़िया कपड़ा पहन के जाते हैं बाल ठीक करके जाते हैं टोपी लगा के जाते हैं ऐसे दुनिया के मालिक के सामने जाना हो तो पवित्र हो करके पवित्र हृदय से जाते हैं अपने घर में भी भगवान की पूजा हो और उसमें प्रवेश करना हो तो जैसे जूते को पहन के नहीं जाते हैं बाहर निकाल देते हैं इसी प्रकार भगवान के दरबार में जब जाना होता है तब मनुष्य अपने को पवित्र करके सजा के सवार के श्रृंगार करके जाता है इसलिए अपने मन को एकाग्र करके प्रतिदिन भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए जो अपने पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है एहसान मंद नहीं है अपने पिता के प्रति जो अपने स्वामी के प्रति ईमानदार नहीं है जो जगत पिता के प्रति अपने सच्चे हृदय को नहीं रखता है उसका जीवन तो व्यर्थ जा रहा है So, जब भगवान की भक्ति हृदय में आती है ना नारायण तब ये जो गांठ पड़ गई है मन में अपने कि हम ये किए बिना नहीं रह सकते ये तो हमको करना ही पड़ेगा ये गांठ कट जाएगी और ये चीज हम भोगे बिना नहीं रह सकते ये जो गांठ पड़ गई है ये भी कट जाएगी हो कर्तृत्व की ग्रंथि भोगतृत्व की ग्रंथी और हमको अभी ये जानना है ये जानना है ये जानना है जितनी गांठें हैं सब कट जाते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि भगवान से प्रेम करो जब तक भगवान से प्रेम नहीं करोगे भटकते रहोगे कभी उनसे होगी प्रीति तो कभी उनसे होगी कभी उसके पराधीन हो जाओगे गुलाम हो जाओगे तो कभी उसके गुलाम हो जाओगे तो तुम्हारा दिल तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगा जीवन में नहीं रहेगा किसी दूसरे के हाथ लग जाएगा इसलिए एक भगवान से जो बाहर नहीं रहते भीतर ही रहते हैं जो कभी सोते नहीं हैं, कभी असावधान नहीं होते हैं कभी कहीं बिछुड़ते नहीं हैं, कभी मरते नहीं हैं, कभी बेवफा विश्वासघाती नहीं होते हैं, ऐसे भगवान जो अपने हृदय में बैठे हुए हैं उस पर विश्वास करो उस पर उसकी भक्ति करो आप सच समझो भगवान पर विश्वास करने का नाम अपने ऊपर ही विश्वास करना है किसी पराए के ऊपर विश्वास नहीं करना है आत्मविश्वास भगवत विश्वास माने आत्मविश्वास भगवत प्रेम माने आत्म प्रेम और भगवान माने संपूर्ण अपने आप को जो कुछ मालूम पड़ता है वो सब भगवान का स्वरूप क्योंकि आत्मा भगवान है इसलिए भगवान से प्रीति करना चाहिए हाँ, सो नारायण हाँ, ये जो सत्व रज तम आदि गुण हैं ये इन गुणों से ही ये सृष्टि ये सृष्टि बनी हुई है ये जो सत्व आदि गुण है इनसे ये सृष्टि बनी हुई है ठीक है और भगवान अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट करते हैं हैं तो वो विश्व के अत्यंत अत्यंताभाव के अधिष्ठान परंतु जैसे कभी कोई अकेला रहना चाहता है और कभी खेल मेल करना चाहता है लोकवत्तु लीला कैवल्यम ऐसे हम जब सृष्टि में बैठे हैं तब तो भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई बोले खेलने के लिए बनाई जैसे खिलौने में किसी को जोड़ते हैं और किसी को बिछुड़ाते हैं किसी को जिलाते हैं किसी को मारते हैं बचपन में हमने देखा कबड्डी खेलते थे महाराज तो हमारी एक पार्टी मर जाया करती थी और एक जिंदा रहती थी तो जैसे कबड्डी खेलने में कोई मरता है कोई जीता है कोई रोग का अभिनय करता है और कोई आरोग्य का अभिनय करता है इसी प्रकार ये विश्व सृष्टि भगवान का खिलौना है और इसके साथ वो खेल रहे हैं तो पहला अवतार होता है जो कारण वारी में शयन कर रहे हैं नारायण उनका विश्व के रूप में और विश्व भी भगवान का ही एक नाम है बल्कि विष्णु शास्त्र नाम में तो पहला नाम भगवान का विश्व ही है ओम विश्वाम विष्णुर बसतकारा ब्रह्म सूत्र में बताया कि जिसको हम गुणमई प्रकृति कहते हैं वो तो गुणों का नाम तो ब्रह्म सूत्र में नहीं है थोड़ा खंडन भी है लेकिन ये जिसका नाम प्रकृति है वो प्रकृति ब्रह्म का ही एक नाम है प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टानता अनुपरोधात तो प्रकृति को स्वीकार करके अध्यारोप, अपवाद न्याय से प्रकृति को स्वीकार करके भगवान विश्व के रूप में प्रकट होते हैं और उसमें होते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड तो प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु रुद्र का रूप भी वही ग्रहण करते हैं तो पहला अवतार है भगवान का ये विश्व प्रकृति और महदादी के द्वारा जो विराट रूप प्रकट हुआ है सो और दूसरा रूप है ब्रह्मा और फिर तीसरे रूप में नारायण वे सनत कुमार आदि के रूप में प्रकट होते हैं इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा के मत से कर्म कुर बराह नृसि वामन परशुराम राम कृष्ण आदि अवतार होते हैं और यहाँ कहना ये है कि व्यास भी भगवान के अवतार हैं और नारद भी भगवान के अवतार है और व्यास नारद के संवाद के रूप में इस कथा का अवतरण होता है ये धरती पर उतरती है तो ये दोनों भी ये कथा तो भगवान में है ही इस कथा को उतारने वाले जो हैं धरती पर लाने वाले नारद और व्यास वे भी भगवान के स्वरूप हैं इसमें एक प्रतिज्ञा वाक्य परिभाषा वाक्य का भी प्रयोग हुआ वो कहते है अन चांद कला पुनसाह कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये सारे भागवत के लिए यहाँ भगवान शब्द की व्याख्या हो गई भागवत भगवान माने भगवान माने कौन भगवान माने श्री कृष्ण अन्य चांस कला पुनसाह मत्स्य कूर्म बराह आदि जो हैं भगवान के रूप मछली का रूप कछुए का रूप सुअर का रूप ये अद्भुत है जैसे सोने से कोई मछली बनावे और सोने का कछुआ बनावे और सोने का सुअर बनावे और एक सोने पर सांप खींच दी जाए लकीरें ये मछली है ये कछुआ है ये सुअर है लेकिन है तो दरअसल सोना आकृति के भेद से तत्व में भेद नहीं होता माने सकल सूरत अलग अलग होने से जो असलियत है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये बात बताने के लिए ये सब भगवान के ही रूप है रूप चाहे कुछ भी हो पर वो है भगवान का ही ये बात बताई जाती है तो और तो सब है अंशावतार कलावतार और श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं जैसे एक ही सरोवर से नाना प्रकार के झरने झरते हैं इसी प्रकार ये नाना प्रकार के झरने जो हैं वो झरते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं भगवान के जन्म कर्म को समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसको जो तत्वज्ञानी लोग हैं वे ए, समझते हैं और जो इसको प्रेम से समझ ले उसके जीवन में दुख कभी नहीं होगा ये नहीं कि मरने के बाद नरक नहीं मिलेगा कि ये नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा इसी जीवन में सब दुखों से छुड़ाने वाला ये अवतार का ज्ञान है साय प्रातर ग्रणन भक्त्या दुखक ग्रामाद विमुचते ये जो हम दुनिया देख रहे हैं ये है क्या हमने बना रखा है दुश्मन हमने बना रखा है दोस्त ये सब हमारे बनाए हुए, हुए, हुए, हुए है ये हमारे बनाए हुए कैसे हैं? एक इसका उदाहरण देख लो एक आदमी हमारे सामने खड़ा है वो मनुष्य है क्योंकि दो हाथ हैं, दो पांव हैं, खड़ा होके चलता है और नई नई योजना बना के योजनाबद्ध कर्म करता है और बाप पूर्ण्य को समझता है एक मनुष्य है हमारे सामने कभी हंसता है कभी रोता है अब वो मनुष्य क्या है का बाप ने कहा कि ये मेरा बेटा है तो बेटा किसने बनाया कि बाप ने अब उसके बेटे ने कहा कि हमारा बाप है तो बाप किसने बनाया कि तो बेटे ने बहन ने कहा कि ये मेरा भाई है तो भाई किसने बनाया बहन ने कब बुआ ने कहा मेरा भतीजा है तो भतीजा किसने बनाया नानी ने कहा ये मेरा दौहित्र है आ, मामा ने कहा मेरा भांजा है तो वो मनुष्य तो मनुष्य है उसको लोगों ने अपने अपने रिश्ते जोड़कर अपने संबंध से उसको ये ये वो वो सब बना लिया इसी प्रकार ये परमात्मा जो है वो बिल्कुल एक है और एक होने के कारण नारायण ये जो नाना तो है कि ये अच्छाई है ये बुराई है ये औरत है ये मर्द है ये तो जैसे एक ही सोने पर तरह तरह की लकीरें बना दी गई हों ऐसे है बल्कि लकीर बनाई हुई भी नहीं है जोग वाशिष्ठ में तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे एक सुतार एक बढ़ई जाके किसी लकड़ी को देखे एक सिल्ली लकड़ी के देखी और उसने सोचा कि इसमें से यहाँ से ये यह निकाल देंगे तो हाथ बन जाएगा, यहाँ से ये यह निकाल देंगे तो मुंह बन जाएगा, यहाँ से ये यह निकाल देंगे तो पाव बन जाएगा। इस तरह से जैसे एक सिल्ली में ही वो मनुष्य की सकल देखने लगे इसी प्रकार हम लोग अपनी बासना के कारण भगवान में ही अनेक रूप देखते है ये तद भगवतो हि ये रूप से माया गुण विरचितम महदादिरा नो रेणुर्वा पार्थिव निले एवं द्रष्टरि दृश्य आरोपित मद्दि भी तो ये चिदात्मा जो भगवान है उसका रूप है जो जड़ के रूप में मालूम पड़ता है क्योंकि चेतन जो है वो जड़ के अत्यंत भाव का अधिष्ठान है नारायण इसलिए अधिष्ठान निष्ठ अत्यंता भाव वाला जो पदार्थ होता है वो मिथ्या होता है स्वाधिष्ठान अत्यंता भाव प्रतियोगित्व ही मिथ्या का लक्षण है और अधिष्ठान के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है तो जिस समय आप इसको परमात्मा को पहचानेंगे उस समय ये जगत जगत नहीं रहेगा ये जड़ता जड़ता नहीं रहेगी ये अनेकता अनेकता नहीं रहेगी ये सब एक ही भगवान अनेक रूप से मालूम पड़ रहे हैं ये प्रती हो जाएगी वहां तो राग द्वेष का अत्यंत अभाव हो जाएगा माने बिल्कुल मटिया मेट हो जाएगा राग और द्वेष नफरत और मोहब्बत करने के लिए कोई नहीं सब के साथ निर्मल व्यवहार हो रहा है ऐसा हो जाएगा तो जैसे आकाश में बादल आते हैं दिखते हैं वहां ढूंढने जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा हो जैसे हवा में धूल उड़ती है इसी प्रकार दृष्टा अपने आत्मा में अपने में ही ये दृश्य जो है वो मालूम पड़ता है और इसको जो सच समझते है वे लोग तत्वज्ञ नहीं है ये तो महाराज दुनिया तो लालच देख के चलती है और एक डॉक्टर है वो दीर्घ जीवन की लालच देता है हम तुम्हारी उम्र बहुत लंबी कर देंगे और फिर वो जैसे जैसे कहे का वैसे वैसे करते जाओ वो जो जो मांगे सो उसको देते जाओ जो जो मंगावे सो उसको मंगाते जाओ नारायण जहाँ तुम्हारे मन में ये हुआ की हम रसगुल्ला खाएंगे वहाँ हलवाई की दुकान पर जाना पड़ेगा उसकी मांगी हुई जो चीज है वो देनी पड़ेगी यही भगवान की माया है सो नारायण ये जो कुछ स्थूल और सूक्ष्म के रूप में मालूम पड़ता है जब आत्म ज्ञान के द्वारा इसका निषेध कर देंगे मना कर देंगे कि है ही नहीं ये कैसे है कैसे निषेध करते हैं का अविद्या आत्मनिकृत ये तो हम अपने आप को ब्रह्म नहीं जानते हैं इसलिए ये दुनिया हमको सच्ची समझ में आती है जहाँ ये कल्पना हुई कि अविद्या के द्वारा अपने स्वरूप के अज्ञान के द्वारा अपने में अपने में ही ये दूसरी चीजें मालूम पड़ रही हैं वहीं महाराज अपने आत्मा का दर्शन हुआ और जहाँ माया देवी भगी कैसे भगती हैं प्रमा बन के सच्ची बुद्धि बन करके भगती हैं, हैं उसी समय ये अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है कोई बच्चों का खेल तो नहीं है इसमें जिसका जन्म नहीं होता उसके जन्म का वर्णन है जो कभी कर्म नहीं करता उसके कर्म का वर्णन है और जो उसके जन्म और कर्म को समझ लेता है वो दुखद ग्राम से मुक्त हो जाता है सो ये सब परमेश्वर की लीला है इसको समझना बहुत मुश्किल है जो निष्कपट भाव से भगवान का भजन करता है वही इसको समझ सकता है और उसको फिर संसार में आना नहीं पड़ता है सोन आप धन्य हैं कि आपके मन में ये भागवत सुनने की इच्छा हुई जिसके मन में भागवत सुनने की इच्छा आ जाए वो धन्य धन्य है क्योंकि इसमें भगवान के चरित्र का वर्णन है और व्यास जी ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए इसका गान किया है इससे जो संपदा चाहो साधन की या लोक की वो भी मिलती है इसमें परम कल्याण का निवास है और व्यास जी ने ये बना करके अपने योग्य शिष्य और पुत्र जो आत्माताम्बरम श्री सुखदेव जी महाराज हैं उनको इसको पढ़ाया और इसमें संपूर्ण वेदों का सार आ गया है यदि आप चारों वेद न पढ़ सके तो भागवत पढ़ लें यदि सारा इतिहास न जान सके सृष्टि के आदि से अब तक तो इसको पढ़ लें इसमें सारे वेद का सार है इसमें सारे इतिहास का सार है और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसका ग्रहण कराया शुद्धम कायती गायती जो शुद्ध गान करता है जैसा सुना है वैसा ही सुना अथवा शुक्लम परमात्मा नम इति सु कहा जो महाराज परमात्मा का गान करे उसका नाम होता है शुक्र और परीक्षित माने जो सब में भगवान को देखता है पर ये इति परीक्षिता परीक्षितवा नारायण जो चारों ओर परमात्मा का दर्शन करे उसका नाम परीक्षित सो महाराज जब भगवान पराजा परीक्षित अनशन करके बैठे हुए थे गंगा तट पर तब सुखदेव जी ने उनको ये सुनाया था जब श्री कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए वैसे भगवान कहीं आते जाते नहीं हैं कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं इतना ही फर्क है जो अज्ञानी लोग है नासमझ लोग हैं उनको भगवान का दर्शन नहीं होता और जो ज्ञानी समझदार लोग हैं उनको तो सोते जागते सपना देखते हर समय भगवान का ही दर्शन होता है क्योंकि भगवान के सिवाय दूसरा कोई तो है ही नहीं अब लोग भगवान का दर्शन कर इस कैसे करें कैसे उनको मालूम पड़े कि भगवान कहाँ है कब है क्या है तो वो दिखाने के लिए ये पुराण रूप सूर्य प्रकाशमान श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ है कलऊ नष्ट दृशामेश पुराण आर्को धुनो देता ये अर्क जो है अर्क माने सूर्य इति अर्क अर्क अर्कहा जिसकी पूजा की जाए जो पूज्य होता है उसको कहते हैं सूरज ये प्रकाशमान और परमादरणीय श्रीमद भागवत पुराण उदय हुआ है सो नारायण सूत जी ने बताया कि देखो हमने भी ये अपने मन से आपको नहीं सुनाया जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे भागवत तब मैं भी वहां गया और सुखदेव जी को नमस्कार करके उनसे अनुमति ली कि मैं भी महाराज ये श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहा हूँ हमारी गुरु परंपरा में हमको ये गुरु से मिला हुआ ज्ञान हो जाए निगुरा ज्ञान ना रहे इसके लिए आप अनुमति दीजिए ये जो किताब पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो जाते हैं हमारा लेबोरेटरी में प्रयोग करके ज्ञानी होते हैं भले बताओ लेबोरेटरी में मशीन के नोक पर जड़ आवेगा चेतन आवेगा नारायण नशीन की नोक पर तो हमेशा दृश्य आवेगा, आवेगा, कभी दृष्टा तो आ ही नहीं सकता और बिना आत्मज्ञान के कभी किसी को शांति नहीं होती हो हमने देखा बड़े बड़े संपन्न लोग जो हैं, वो भी रोते हैं ए, उनको उन्हें भी दुख होता है आज नहीं तो कल होता है कभी बाप मरने का होता है कभी बेटा मरने का होता है कभी पत्नी से लड़ाई हो जाती है कभी पैसा जाता है कभी शरीर में रोग होता है दुख तो चाहे अपने को जितना बड़ा दिखाओ दुनिया में जब ये जीव ईश्वर के घर से चलने लगा संसार में आने के लिए तो इसने जरा मुड़ के भगवान की ओर देखा बोले भगवान को छोड़ जाने में तो बड़ा दुख है कहा भाई दुख तो है कत्ता कहीं जाके मैं संसार में फंस न जाऊं तो भगवान ने कहा ये दुख अपने साथ लेते जाओ नारायण एक चुटकी दुख जीव की छठी में डाल दिया भगवान ने वो जहाँ जाएगा जहां रहेगा जब तक वहां से लौट के भगवान के पास नहीं आवेगा तब तक उसके दुख की निवृत्ति नहीं होगी सूत जी ने कहा मैंने सूत, सूत जी से निगुरा नहीं हूं मैं मैंने गुरुदेव से सुखदेव जी से ये श्रीमद भागवत पढ़ा है और जैसा पढ़ा है वैसा उन्ही का ज्ञान और जथामति जैसा मैंने समझा वैसा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ सो so महाराज अब सोनक जी ने प्रश्न किया उन्होंने कहा कि सूत हमको ये भागवत कथा जो है भागवता नाम भक्ता पुराणम भागवत पुराणम भगवता ही में भागवता भक्ता है जो भगवान के भक्त हैं उनका चरित्र सुनाओ अथवा भगवान ने स्वयं जो अपने मुंह से सुनाया है उसको सुनाओ ए, किस कारण से किस स्थान में व्यास जी ने इस कथा का निर्माण किया ये कथा लिखी कैसे व्यास जी ने और सुखदेव जी जो हैं ये तो ए, बड़े विरक्त हैं महाराज एक जगह कभी रहते ही नहीं उन्होंने कैसे ये कथा पढ़ी और नारायण कैसी राजा परीक्षित को आकर के सुनाई क्योंकि किसी राजा रईस से उनका कोई संबंध तो है नहीं न कुछ लेना है न कुछ देना है और साधु महाराज सेठों के घर में तो तभी जाते हैं जब उनको कोई चंदा वंदा करना हो और कुछ लेना देना हो और जिनको कुछ लेना नहीं देना नहीं नारायण कुछ रखना नहीं जिनके पास एक पोटली नहीं एक गांठ नहीं वो किसी के किसी राजा महाराजा को कथा सुनाने के लिए क्यों गए कि ये एक प्रश्न है सो मैंने तो सुना है कि वो गाँव में जाते हैं तो किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर करीब करीब आठ मिनट रुकते हैं कि वहाँ गाय का दूध मिल, मिल जाए तो पी लें अब वो राजा परीक्षित को सात दिन तक कैसी भागवत सुनाते रहे और ये भी एक प्रश्न है कि राजा परीक्षित तो बड़े भारी भागवत से भगवान के भक्त अब वो अनशन करके कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं गंगा जी के किनारे जाके क्यों बैठे क्योंकि उनके पास तो बड़े बड़े राजा महाराजा कोई कमी तो थी नहीं वो तो सम्राट थे पृथ्वी के और अर्जुन ने जिस पर दिग्विजय प्राप्त की थी धर्म राज युधिष्ठिर ने जिस पर राज्य किया था श्री कृष्ण ने जिनकी स्थापना की थी नारायण उस राज्य पर राजा परीक्षित बैठे हुए थे उनको क्या ऐसी कमी थी कि वो राज्य छोड़कर के और चले गए और गंगा किनारे बैठ गए सो ये सब हमको आप बताइए एक बात है कि जदि आप हमको ये बताने के योग्य समझते हो तब तो बताइए और यदि मैं ये सुनने के योग्य नहीं हूँ तो मेरा पूछ नहीं महाराज गलत है सो जब इस प्रकार राजा ये सोनकादी ऋषियों ने प्रश्न किया तो सूत जी ने बताया कि द्वापर की अंत का समय था और ब्यास जी महाराज जो हैं वो बदरीनाथ के ऊपर जो माना ग्राम है उसको बोलते है, सरस्वती नदी वहाँ बहती है अंत सलीला सरस्वती ये सरस्वती नदी का जो वेदों में पुराणों में वर्णन है वो बहुत अद्भुत है वो वो कहते है पंच सरस्वती सरस्वती सस्रोत सह सरस्वती तु पंचधा सो दे से भवत सरित ये जो हमारी पांच नदियाँ बहती हैं इंद्रियों से जो ज्ञान की धारा बहती है ये बाहर से विषयों का ज्ञान ले लेकर भीतर बहने वाली जो सरस्वती है उसको ले जाकर देती हैं और असल में वो सरस्वती ही नदी है क्योंकि नद थी नारायण वही सरस्वती इंद्रियों से ज्ञान लेकर और फिर शब्द करती है बोलती है वाणी के रूप में निकलती है तो ज्ञान का सरस्वती के पास पांच नदियों का ज्ञान लेकर सरस्वती में मिलाना और सरस्वती का वाणी से निकलना ये जो व्यवहार हो रहा है ये जो बाघ देवता है नारायण बैखरी और मध्यमा और पश्चंती और परा हमारे हृदय में उस बाणी का व्यवहार श्री व्यास जी महाराज करते हैं इसी से सुखदेव को बोलते हैं शब्द रूप क्योंकि शब्द से ही ज्ञान होता है नारायण परीक्षित जिज्ञासु को परीक्षित रूप जिज्ञासु को ज्ञान किससे होता है क शुकदेव रूप शब्द से वो किसके पुत्र हैं है बाघ देवता रूप व्यास के पुत्र हैं और व्यास किसके हैं क नारद रूप समस्ती भगवान मन के नारायण शिष्य है और नारद कौन से हैं क्या बोले ब्रह्मा समस्ती जो अंत करण है हिरण्य का उसके पुत्र है और हिव्य गर्भ कौन है अंतर्जामी नारायण के पुत्र हैं तो ज्ञान की परंपरा क्या हुई कि आत्मस्वरूप ज्ञान वो अंतर्जामी नारायण के रूप में व्यक्त रहता है वहाँ से अंतकरण में ब्रह्मा में आता है बुद्धि में आता है और वहाँ से फिर मन रूप नारद में आता है वहाँ से बाणी रूप व्यास में आता है और व्यास से शब्द रूप सुखदेव में आता है सो नारायण व्यास जी महाराज स्नान करके स्नान तो क्या करते बद्रीनाथ के ऊपर बहुत ठंडी जगह सी थी सो so, महाराज आचमन कर लिया आचमन कर लिया आप उपस्पृश्य उन्होंने जल का स्पर्श किया क्योंकि हिमालय की जो वायु है वही स्नान करा देती है वहाँ जल से स्नान करने की उतनी जरूरत नहीं रहती है वहाँ की वायु पवित्र है एकांत देश में बैठ गए और बैठ करके उन्होंने देखा कि समय का प्रभाव काल का प्रभाव कैसा पड़ रहा है दुनिया में वस्तुओं की शक्ति जो है वो घटती जा रही है और लोगों में कष्ट उठा करके अपने धर्म पालन की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जा रही है श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे इस युग में तपस्या का जितना रास हुआ है कि हम एक नियम लें और उसके पालन करने में यदि तकलीफ होए तब भी उसका पालन करें नारायण ये जो वृत्ति लोगों की थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई है, वो तो चाहते हैं कि हम पलंग पर सोते रहें और टीवी में भगवान आवे वहीं उनका दर्शन कर